माँ की बातें स्वामी ईशानंद जगद्रात्री पूजा के उपरांत माँ कलकत्ता जाने वाली थी उन दिनों कोआलपाड़ा आश्रम में खूब स्वदेसी चर्चा होती थी और ध्यान जप पूजा पाठ आदि की अपेक्षा करघा चरखा इत्यादि की ओर ही सबका ज्यादा झुकाव था माँ चली जाएंगी यह सुनकर केदार बाबू उनका दर्शन करने जयराम बांटी गए माँ ने उनसे कहा देखो बेटा जब तुम लोगों ने ठाकुर के लिए एक कमरा और हम लोगों के पथ विश्राम करने के निमित्त थोड़ा सा स्थान बनाया है तो फिर इस बार जाते समय वहाँ ठाकुर को बिठा कर जाऊँगी सब व्यवस्था करके रखना पूजा अन्न भोग, आरती सब नियमित रूप से करना केवल स्वदेशी करने से क्या होगा हम लोगों का जो कुछ भी है सबके मूल में ठाकुर है वे आदर्श हैं चाहे जो करो उन्हें पकड़े रहने पर भूल ना होगी केदार बाबू बोले स्वामी जी ने स्वामी विवेकानंद जी ने तो देश का काम करने के लिए बहुत कहा है उनके जीवित रहने पर आज देश कितना काम होता यह सुनकर माँ तुरंत बोली अरे बेटा मेरा नरेंद्र आज रहता तो कंपनी उसको उसे क्या छोड़ देती जेल में डाल कर रखती मुझसे वह देखा नहीं जा सकता था नरेंद्र मानो नंगी तलवार था विलायत से लौटकर आने के बाद मुझसे बोला माँ आपके आशीर्वाद से इस युग में छलांग न लगाकर उन्हीं के बनाए जहाज़ में चढ़कर उस मुल्क में गया था वहाँ भी मैंने ठाकुर की महिमा देखी कितने ही सज्जन लोगों ने मंत्रमुग्ध के समान मुझसे उनकी बातें सुनी और उनका भाव लिया तदुपरांत वे बोली वे भी तो मेरे ही बच्चे हैं क्यों ठीक है न इसी सिलसिले में एक दो घटनाएँ याद आ रही है एक बार पूजा के समय माँ ने मुझे मामा लोगों के लड़के लड़कियों के कुछ कपड़े खरीदने की जिम्मेदारी सौंपी मैं सब स्वदेशी कपड़े खरीद कर ले गया लड़कियों को अधिकांश कपड़े पसंद नहीं आए और वे अपनी अपनी रुचि के अनुसार फरमाइश करने लगी मैं उत्तेजित होकर बोला वह सब तो विलायती चीज़ें हैं वह भला क्यों लाऊँ माता जी भी एक और बैठी थी वे थोड़ा हँसते हुए बोली बेटा वे विदेशी लोग भी तो मेरी संतान है मुझे सबको लेकर घर संभालना पड़ता है मेरे एकांगी होने से क्या चलेगा ये लोग जो जो चाहती है वही ला दो बाद में मैंने देखा कि किसी के लिए कोई चीज मंगानी हो तो माँ मुझे न कहकर किसी अन्य से मंगा लेती थी किसी के भी भावनाओं को आघात पहुंचाना उनके स्वभाव के विपरीत था परंतु जिस दिन समाचार मिला कि बाकुड़ा की पुलिस स्वदेशी आंदोलन के किसी मामले में यूथ बिहार गाँव के देने देवेंद्र बाबू की पत्नी और बहन सिंधुबाला दोनों का एक ही नाम था को जबकि वे दोनों ही गर्भवती थी बंदी बनाकर उन्हें पैदल चलाते हुए थाने ले गई हैं उस दिन माँ की अग्निमूर्ति देख कर सभी स्तंभित रह गए थे माँ तो पहले कहते क्या हो बोल सिहर उठी तत्पश्चात वे बोली यह क्या कंपनी अंग्रेज सरकार का आदेश है या फिर पुलिस अफसर की क्रस्तानी निरपतार नारियों पर इतना अत्याचार तो महारानी विक्टोरिया के काल में कभी सुनने में नहीं आया यह यदि कंपनी के आदेश से हुआ हो तो उनके दिन पूरे हो चले हैं क्या वहां कोई पुरुष नहीं था जो उन्हें दो थप्पड़ लगाकर दोनों महिलाओं को छुड़ा ला थोड़ी देर बाद जब समाचार आया कि उन्हें छोड़ दिया गया है तब जाकर वे काफ़ी कुछ शांत हुई और बोली यह समाचार यदि नहीं मिलता तो आज मैं सो नहीं पाती थी और एक बार जब माँ कोयलपाड़ा में थी एक दिन पूजनी शरत महाराज ने राज बिहारी महाराज को कुछ आम देकर उन्हें माँ के पास भेजा था उनके पहुँचने के थोड़ी देर बाद ही प्रबोध बाबू माँ को प्रणाम करने आए कुशल प्रश्न आदि के बाद माँ ने उनसे पूछा क्यों जी युद्ध की क्या खबर है लोगों का कितना विनाश हुआ है मनुष्य को मारने की कैसी कैसी मशीन बनाई है टेलीग्राफ आदि आजकल कितने यंत्र हो गए हैं यही देखो ना, राज बिहारी कल कलकत्ते से रवाना होकर आज यहाँ पहुँच गया उन दिनों हम लोग कितना पैदल चलकर कितने कष्ट उठाकर दक्षिणेश्वर जाते थे प्रबोध बाबू थोड़े उत्साहित होकर पाश्चात्य शिक्षा एवं विज्ञान की प्रशंसा करते हुए बोले अंग्रेज सरकार ने हमारे देश के सुख स्वाच्छंद में काफ़ी वृद्धि कर दी है माँ सब बातों में हामी भरती हुई अंत में बोली लेकिन बेटा ये सब सुविधाएं हो जाने पर भी हमारे देश में अन्न वस्त्र का अभाव बहुत बढ़ गया है पहले अन्न का इतना कष्ट न था